जहाँ जहाँ मन जाए वो, वो, सकता। वो की जाए भगवत सत्ता को भगवत सुन की बजाय जन्दी परमात्मा प्राप्ति कुर के अंतरण साधना भीतर अपने परमात्मा स्वभाव में जगह देने वाले आप जिस समय जैसी वृत्ति करते हैं वैसे ही बन जाते हैं दुकान की वृत्ति करते हैं तो आप दुकान पर हैं घर की वृत्ति करते हैं तो आप घर पर हैं आप देहाकार वृत्ति करते हैं तो आप देह हैं आप ईश्वरा कार्य वृत्ति करते हैं तो आप साकार भगवान में आ जाते हैं आप इष्टाकार वृत्ति करते हैं तो आप इष्ट में आ जाते हैं ऐसे ही आप ब्रह्मा कार्य वृत्ति करोगे तो आप ब्रह्म स्वरूप में आ जाओगे तब बेड़ा पार हो जाएगा वृत्तियां तो आप बनाते ही हो अब ब्रह्मा कार्य वृत्ति बनाकर तमाम तमाम बंधनों से तमाम तमाम दुखों से परेशानियों से अपना पिंड छुड़ा लो और आनंद स्वरूप हो जाओ मुक्त हो जाओ कुदरत जिसकी सत्ता से चलती है उस सत्य में वे टीके हैं इसलिए वे सतपुरुष हैं हम लोग साधारण परिवर्तनशील चीजों में टिके हैं इसलिए हम साधारण हैं हम प्रकृति में टिके हैं इसलिए प्राकृत जन रह जाते हैं और वे सत्य स्वरूप में टिके हैं इसलिए संस्कृत जन है वास्तव में सुख बाहर नहीं है आपकी मान्यता है कि सुख बाहर है सुख चीजों में है सुख पदार्थों में है व्यक्तियों में है सुविधाओं में है इस मान्यता के कारण आपको सूखा भास होता है अगर सोफा में सुख होता सोफा पर बैठने से मजा आता तो वैसा नंदन को सोफा पर बैठा दो वह परेशान हो जाएगा जिसको सोफा में सुख की वृत्ति है उसको वहा मजा आता है वह मजा सदा नहीं टिकता कुछ देर बाद वृत्ति बदल जाएगी और कहीं सुख दिखाएगी और वहां जाने के लिए बाध्य करेगी और कुछ पानी का परिश्रम करवाएगी सुख की खोज पूरी नहीं होगी चित्त सदा भटकता रहेगा जीव को भटकाता रहेगा आत्म शांति से विमुख करता रहेगा वृत्तियों की भाग दौड़ में युग बीत जाएंगे विश्राम स्थान नहीं पाएंगे वृत्ति जहां से उठती है उस मूल तत्व में वृत्ति लगाने से वृत्ति विश्राम को पाती है जहां से वृत्तियां उठ उठकर लीन हो जाती है वह तत्व क्या है उठती हुई वृत्ति को और लीन होती हुई वृत्ति को देखने वाला कौन है यह खोजो वह तत्व मिल जाएगा तो मन उसमें शांत होता जाएगा वही तत्व है पर ब्रह्म परमात्मा वास्तव में हम सब का जीव मात्र का अपना आपा उसमें जो सत पुरुष टीके हैं वे नित्य मुक्त आनंद स्वरूप चैतन्य स्वरूप हो जाते हैं एक बार ब्रह्माकार वृत्ति स्थिर बन गई तो वह पुरुष चित्त से निर्लेप हो जाता है उसके चित्त में वृत्तियां सब आएंगी पर उसका चित्त से तादात्म्य नहीं होगा इससे वह देह रहते हुए मुक्ति का अनुभव करेगा सब कुछ करते हुए निर्लेप नारायण कर्म कोई भी करो अगर कर्तापन मौजूद है तो चित्त का चढ़ाव उतार भी मौजूद रहेगा ही सुख दुख का प्रभाव होगा ही चित्त में समता नहीं टिकेगी, जैसे यज्ञ करते करते कभी हाथ जल जाता है ऐसे सत्कर्म करते करते कभी अहम आ जाता है यह शरीर यह सारा पंच भौतिक विस्तार है सूक्ष्म से स्थूल हो गया है गुलाब का पौधा सूरज के सूक्ष्म किरण पीता है पृथ्वी के सूक्ष्म कण खाता है सूक्ष्म से स्थूल बन जाता है जीव भी अन्न जल खाते पीते हैं उसी से ठोस हड्डियां बन जाती हैं, पानी का मूल स्वभाव है शांत तरल अवस्था उसे फ्रिज में रख दो तो ठोस बर्फ बन जाएगा पानी को उबालो तो सूक्ष्म वाष्प बन जाएगा ऐसे ही पड़ा रहने दो तो वह गर्मी भी छोड़ देगा ठंडी भी छोड़ देगा ऐसे ही तुम्हारा मूल स्वभाव शांत है अनुकूलता मिली तो तुम्हारी वृत्ति स्थूल हो जाएगी प्रतिकूलता मिली तो वृत्ति कुछ और बन जाएगी तथा सेवा पूजा की हुँ। हुँ। हुँ। अनुभव स्वरूप जो परमात्मा है वो तो कहीं दूर नहीं है पराया नहीं है देवी से मिले ऐसा नहीं लेकिन वृत्ति स्थूल होने तो के कारण थोड़ा साधन भगन करके सूक्ष्म वृत्ति करके उस परमात्मा सत्ता में विश्राम के जाती परमात्मा अंतका विचिन्न चैतन्य तो आत्मा हर आपको आकाश किनारे परमात्मा हम रोज अनु जाने में परमात्मा में विश्रांति पाते लेकिन जानकर परमात्मा का और ब्रह्मा का वृत्ति करें तो अविद्या मिटकी पर्दा अटका ग्राम स्थिति प्राप्त करता है आंख दिशे देखते वो ब्रह्म है जीव जिससे बोलते वो ब्रह्म मन जिससे सोचता हो है वो ब्रह्म है नौ आत्मा है बुद्धि जी निर्णय करते वो आत्मा है और मन आत्मा चेतन क्या जोर पड़ता है भगवान को खोजने में क्या जोर पड़ा जिससे भगवान खोजा जाता है वो भगवान है ऐसे ही तो मेरा तो चैतन्य हो तो मनेक रो अनेक रंग अनेक ना अनेक ले फिर भी सुख रो ज्ञान चेत सोन शोर आनंद हो नहीं बोले तो सवा आठ बज गए कोई बिहारी है तो, तो कितने लोग हम मिल जाते क्या जो इस ब्रह्माकार कार्य वृत्ति को जानते हैं और जानकर उसे बढ़ाते हैं वे सतपुरुष धन्य हैं और वे ही तीनों लोकों में वंदनीय है तो जो, जो ब्रह्माकार कार्य वृत्ति को नहीं जानते वे घटा कार्यवृत्ति को पटा कार को मठा कार्य को दुखाकार वृत्ति को सुखाकार वृत्ति को चिपक चिपक कर अपने को सताते रहते हैं वृत्ति तो उत्पन्न होती है लेकिन घड़ा देखा तो घटाकार वृत्ति मित्र देखा तो मित्राकार वृत्ति ये वृत्तियां तो उठती हैं, मगर जिन्होंने सत्संग सुनकर ब्रह्माकार वृत्ति को जान लिया वे धन्य है सारे दुखों का मूल कारण है जीव के उद्गम स्थान ब्रह्म परमात्मा को नहीं जानना उपनिषद कहती है ज्ञात्वा देव मुच्चते सर्व पार्शेभ्या उस देव को जानने से आदमी सारी बंधनों से मुक्त हो जाता है अपने में से दोष निकालना अच्छा है दोष निकालने के लिए गुण भरना ठीक है वह भी एक प्रकार का गुण ही तो है गुण प्रकृति में होते हैं। दोषी होने की अपेक्षा गुणवान होना ठीक है सिर में केरोसिन लगाने की अपेक्षा सुगंधित तेल लगाना ठीक है लेकिन वह भी साबुन लगाकर धोना पड़ता है नहीं तो वह मैल बना देता है यज्ञ करते भी हाथ जलते हैं एक आदमी दुष्कृत्य करता है तो लोहे की जंजीरों से बनता है दूसरा आदमी सत्कृत्य करता है तो सोने की जंजीरों से बनता है बंधन तो दोनों को है ब्रह्मा कार्य सुकृत दुष्कृत दोनों को पार करके कृत अकृत से पार अपने स्वरूप में जगा देती है सुकृत अच्छा है दुष्कर्म उसने लगेगा मैं पापती हूँ मैं पुण्य आपने पाप किया है हम मैंने पन्ने किया भरेगा से एक था सब मिल में आ रहेगा महत्व की स्थिति है बच्चे आलोकता मोरण जी देख रहे हैं मैं हाल मार रहे हैं नारी को नागरिक बोलो तुम चलते ही बोल रहे नर्गी तो छोड़ना नहीं छुपना बोल रहे खबर न छुपा के रख रहे हम्म हाँ जी देखती आंखें बोले मैं देखता हूं सोचता मन है बोले मैं सोचता हूं तो इस प्रकार जैसे केले के पात पात खड़े हो जाते केले का थर सत्या तो थर का ठोस बना चला गया ऐसे अलग अलग इंद्रिया करती है बेवकू जिसे हम बोलता मैं हूँ लेकिन मैं जहाँ से पूछता हो तो चाहिए परमात्मा है वहां तो से आ जा मैं तरंग बोलता मैं हूँ मैं हूँ अरे पानी है ऐसे ईश्वर की सकता है तेरा अहंकार का करता है ऐसे मन को समझाए अहंकार शांत हो ओम करके शांत हो जाए कुछ भी न प्रयत्न कर आकाश के तरफ देखते देखते तरफ बैठे अहंकार तो शांत हो तो, तो भगवान की चेतना शांति सामर्थ्य आता क्या कोई भय बीताना क्या कोई डरना क्या कुछ डराना कुछ ठगाना। कुछ बस इसी रहे राम जी ध के निमित्त में तुमसे बारंबार सत्य का सार कहता हूँ वो यही है कि भावना के अभ्यास के बिना आत्मा का साक्षात्कार न होगा आ, भावना का अभ्यास करो आत्मा शरीर संसार है आत्मा परमात्मा सार है उस परमेश्वर स्वभाव की आवृत्ति करो परमेश्वर चैतन्य सत्य है सुख दुख कुछ भी आए अंदर से तुरंत उठेगी आने जाने वाला रहने वाला मेरा चैतन्य आत्मा सत्य है मैं सत्य स्वरूप में शांत हूं शांत हो के फिर निर्णय करो डर में आकर द्वेश में आकर भय में आकर कुछ मान्यता नहीं मान लो मान्यताएं बन की उनको साथ को बदलने में अपनी ऊंची मान्यता काम आई छोटी छोटी मान्यता में मत ऊंची मान्यताओं के संसार और परिस्थिति बदलती है परमात्मा सत्ता एक रहस्य है मैं उस परमेश्वर के साथी का आकार होकर इस संसार का धर्म मर्यादा के अनुसार थोड़ा काम ठीक ठाक कर ले अपने जिम्मे जो काम आता है वो तत्परता से करना चाहिए आश्रम तो में है तो आश्रम की जिम्मेदारी घर में है तो घर से एक रहस्य ही अपने जिम्मे आता है वो कर लिया और करने की सत्ता जिसमें आती तो फिर निश्चिंत हो गए थोड़ी देर शांत तो फिर तत्परता से बहुत मंगल होता है नारायण नारायण नारायण हे राम जी जब देश से देशांतर को वृत्ति जाती है तो उसके बीच जो संबित तत्व है उसका जो अनुभव करता है वही तुम्हारा स्वरूप है उसी में स्थित हो और जैसी चेष्टा आए वैसी करो देखो सुनो स्पर्श करो गंध लो बोलो चलो हंसो सारी क्रियाएं करो परंतु इनको जानने वाली जो अनुभव सत्ता है उसी में स्थित रहो यह जागृत में सुषोभ्ति है राम जी अपना वास्तव स्वरूप निर्विकार है अर्थात जायते अस्थि वर्धते परिणमते व्यपक्षीयते और नश्यते उत्पन्न होना होना बढ़ना रूपांतर क्षय और विनाश इन षठ विकारों से रहित है पर वह उसको विकारी जानता है देखो अपन छह विकारों से रहित है हर शरीर में छह विकार है एक तो जन्म लेता शरीर फिर दिखता है परिवर्तित होता है क्षय होता है वृद्धि भी होती है क्षय होता है फिर है तो पांच तो हम देखते के बाद भी सूक्ष्म सर से देखते क्यों मरा तो ये हम नहीं है जैसे ये फूल का गजरा हम नहीं है ऐसे हाथ हम नहीं है पैर हम नहीं सिर हम नहीं है मन भी दिखता है तो मन हम नहीं है तो इन को देखने वाला चैतन्य परमात्मा जी फिर इधर उधर आए थे इस प्रकार अपने परमेश्वर से गांव में गुरुकृपा बहुत मदद करती गुरुकृपा ही केवलम शिष्य से परम मौजन गुरु को माने मान भी देखे दे व्यवहार कहे प्रीतम संशय नहीं पड़े नरक मौजा गुरु का देह माना तो आप से तार कैसे जाएंगे इसलिए नया नए अभ्यास बना दे सच्चाई रखे कम बोले सारदर्भिक बोले क्या जरूरत झूठ कपट वो सब जटिल बनने की क्या जरूरत सच्चाई साइज नारायण नारायण नारायण ना राम जी ज्ञानवान पुरुष सदा अद्वैत रूप है वे अनंत जगत के कर्ता हैं और अपने को सदा अकर्ता जानते हैं ऐसे आश्चर्य पद में उन्होंने विश्राम पाया है उन पुरुषों ने वास्तविक विश्राम पाया है जहां भगवत शांति वास्तविक विश्राम है ऐसा नहीं ये भगवान आ जाएंगे अथवा अपने ऊपर चले जाएंगे भगवान के आनंद में भगवान की विश्रांति अपने आप ईश्वर प्राप्त है कठिन नहीं है ऐसा आनंद आनंद आने ला लगेगा आत्मा की जागृति हो जाएगी ऐसा नहीं कि आदमी जबता है ऐसा